सफना शो मे देगा हर वो परिषद द्वितीय पल्ली प्रथम अध्याय द्वितीय दल पंद्रहवें मंत्र के ऊपर इस विचार चल इसमें प्रबंध की महिमा ये तीन मंत्रों में प्रबंधी महिमा और प्रबंध का फल उसके उपासना का फल ये बताना है आगे फिर निर्विकार जमुई के प्रतिभा में होगी आप से करना है ये बताना है तो कहा सर्वे देगा यह प्रथम है सबल का पदनीयम गमनीयम आत्मभाव है प्राप्त अभिन्नता से प्राप्त होगा देखो पद कहा है जिस पद की चर्चा करते हैं अद्वैत भाव से प्राप्त होना है साथ के पैसा वेद जिसको बताते हैं तपां की शर्माणों के पद तपांगी शर्माणी द्वितीय का बहुत है वेद को तपस्या को सभी तपस्या आदि का ही फल यही बात हैं बदलती देरा कहने वाले दे रहे हैं सपा भी तो बोलेंगे नहीं यदि यदि इच्छा तो ब्रह्मचर्य के कारण जिस पद की इच्छा से ब्रह्मचर्य में गुल गुल करना जैसे कठोर नियम का पालन करना इत्यादि करते हैं लोग तत्व और अन संग्रह जीतने का वह पद और हमारे तरह पढ़िए तत्व है वह दुर्घम पेर दुर्गम तो हमारे लिए संक्षेप्त होता यह है वो वोट बीती जिसको ओम सर्व से कहा ओम वाचक है परमात्मा का वाचक है वाचक दा विषय कहा कि उपासना जि ने कहा ठीक आना है ओम जो ओम करके आता है क्योंकि संपूर्ण लोक वेद और व्यावृति आदि सबका सार है लोक भेद भेद व्यावृति सबका सार है जिसमें हम लोग पर चर्चा है प्रश्न परिषद पर चर्चा है मानवीय पेशी की चर्चा है तो ये ये का। सर्वे ये गरनियं गरनियं तो सर्वे परम परम मनीय अगेन आमंति प्रतिभा यद चिंताकार उपनिषद कर्मकांड भाग तो आपके पत्थ्य वर्णन करेंगे स्वर्ग की वर्णन करेंगे ऐसा होगा करेंगे वेदय का जैसा उपलब्धा ऐसा बोलेंगे सर्वे पदनीयम प्रावणीयम गमनीयम आप अविभाग्य गमनीय अद्वैत रू से पहुंचना होता है जब परमात्मा की प्राप्ति होती है तो मैं ही परमात्मा हूं यही भावना होगी अंतिम में शक्ति बाहर से हम चलते हैं उपासना आदि करते हैं किंतु अंतिम में अगर ज्ञान होगा तो, तो हो मैं ही करना चाहूंगी को आमान दी प्रतिपावं सारे वेद ऐसे मानते हैं सहन करते हैं तीन नंबर डी को नहीं था अभेदेद प्राप्त हो जाता है अवेद रूप से ही प्राप्त करते जो कहे लोग सारे वेद जिसको बोलते हैं ये रूप से नहीं अवेद रूप से प्राप्त करना और भगवान श्री सरबानंद के पवन दी सारे तपस्याओं का फल भी यही काम मानते हैं व्यक्ति बोलते हैं पदन दी जब प्राप्ति का ये क्या जिसके प्राप्ति के लिए कहते हैं जिस को तो के प्राप्ति के लिए तप करो जब करो अनुप करो करो ये बोलते हैं अंत करीदा ने कराना अंत कर में शुद्ध हो जाए तो तत्वमशिया तो महाभारत के सुनते हैं अंतर्माश हो जाए ये सारे के सारे साधना तो बताई जाती है इसके लिए अंतरम सिद्धि के साथ में करोही को महसा समाधि भागव एकादश आया है नाम, नियमो, नियमो, दान दि स्वधर्व नियमो यमशर जो जो बोते हैं दान देना स्वधर्व का पालन करना यम नियम आदि जो अष्टांग योग में आते हैं ये सब करना दान स्वधर्व नियमो यश्चर तीर्दान्य सरदान का सब करना सारे किरणों का करना सब ब्र जो एकादशी आदि पद करना ये सबका फल क्या होता सर्वे मनोवी कक्षण आता कि मन शुद्धि के साधन सब सब है सबके सादन सभ्योग साधना जो करते हैं हम साधक होते हैं हमारे पास साधन है मन आदि साधन है साधन है और करते क्या साधन नहीं करते साधना करते सावन तो हमारे पास है मन आदि हमारे साधन है इससे सा, हम मन है वाणी है साधना करते से क्या होगी सिद्धि होगी ज्ञान की सिद्धि होगी सिद्धि होने पर आप सिद्धा कर जाएंगे हमारे पांच सरकार करता है साधक साधन साधना सिद्धि चिंता ज्ञान प्राप्त होने पर आपको सिद्ध कहा जाएगा यहां की सिद्धि ऐसी सिद्धि है ज्ञान प्राप्ति की सिद्धि करेंगे वेदांत की सिद्धि योग योग छोटों की सिद्धि अलग सिद्धि है तो कहा तब तपांश्री सरकार भी प्राप्त स्थान एक कहते हैं जिसकी प्राप्ति के लिए तपस्या आदि कहे जा रहे हैं ये करो वो करो वो करो हर पंथों में कोई तो साधना का साधन का भेद है किंतु प्राप्त स्थान एक ही है प्राप्तव्य होगा जनतव्य स्थान एक ही है तो तोमस पैसा मरणीवा समुदाय सबके सब, सब जाए चलते चलते जैसे सारी नदियां कहां जाती है समुद्र में वैसे कहीं से भी किसी भी पद से चलन के पहुंचने का जरूर नहीं कोई थोड़ा घूम फिर के जाते हैं कोई सीधा जाते हैं बात अलग है नदियों में निशान किया जाए तो यदि दिन समझो ब्रह्मचर्य में चलन तीसरा पद में कहा जिसकी इच्छा करके, जिसके प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्मचर्य जैसा भोज कठिन तपस्या का क्या है ब्रह्मचर्य गुरुकुल जिसको गुरुकुल में रहना इतने सरल नहीं है आज के गुरुकुल तो अलग हो गया कुछ तहत विद्यार्थी जाने का गुरु जी परेशान ऐसे गुरुकुल नहीं परेशान और एक के पास जहाँ जाकर के शिक्षक स्वीकार करिए उन्होंने संस्कार कर बैठा और उनके अनुमति के बिना दूसरे जगह में जाने दूसरे कुल पढ़ाता भी नहीं था ऐसे कठोर नियम था प्रतिदिन जंगल से संविता लाना गाँव में जाके ग्रस्तों के भिक्षा लाना कच्चा भिक्षा लाना आना गुरु को खिलाना अपना हवन में करना उसे प्रति देना वहां तो पर अग्निदयन भी करना है न जाने के लिए कार्यक्रम ऐसा करके जो तो पढ़ाई होती तब समझ में आ जाता तो था क्यों कुछ आज को मफत में मिल रहा है इसलिए कोई इधर सुविधा होकर घटा दे रहा है तो ब्रह्मचारी सबका गुरुकुल आज सक रहा हूं गुरुकुल में रहना कठिनाई है जिसकी इच्छा से ऐसे ही काम करते हैं अन्यथा और भी है ब्रह्माप्त करते हैं और भी कोई कार्य है उस आत्म प्राप्ति के लिए करते हैं कार्य पर वो जो पद है जो प्राप्त पद है एक उद्यम परम तब तत्परम एक उद्यम उस पद को मैं तुम्हारे लिए यह ज्ञापन मिच्छसी जिस पद को जानना तुम चाहते हो जब ज्ञापन मिच्छे यह नहीं कहता तुम किसको जानना चाहते हो संग्रहेणा संक्षेप हो कर संक्षेपा विस्तार से तो अंत नहीं है उसका मैं साक्षेप कर क्या है वो ओ ओह ये एक शब्द है ओ ऐसा शब्द है इसी के माध्यम से वो प्राप्त होता है सामान्य साधक के लिए यही है साधक का एक तो सिद्धपोटी हो जाएगा उसके लिए तो क्याव्य रहेगा ही नहीं आत्मज्ञान हो गया उसके लिए ओप्ञी जरूरत है उसमें वो तो सिद्धपोटी रहे उसको तो आगे न जाएगी गिर सभी ज्ञानी की बात अलग है अभी अज्ञावस्था में है वो भी दो कोटि के हो जाएंगे एक तो ओम पद का बाच्यार्थ का चिंतन करने वाले होंगे और एक बाच्यार्था का चिंतन भी नहीं कर तो पाएंगे तो उनके लिए लिखा जब करने के माने मंगल मध्यम उत्तम तीन प्रकार के अधिकारी होते हैं तो अधिकारी व्यक्ति उद्देशित होता है प्रेस करता है तभी पदम युभितम दया वही पद है जिसको तुम्हारे लिए इच्छा है जानने की इच्छा है तुमने जिसकी इच्छा की थी जानने की इच्छा की थी वही पद है कौन है वो यद एक ऐसा है ओम ऐसा है बस ओम ओक ओम शब्द से कहा जाता है जिसको वही पद है ओम भी है ओम का राच्थ है अथवा ओम इसके प्राप्ति के साधन है ओम ओम शब्द राच्यम ओम शब्द प्रतीक अंक एक तो ओम शब्द का वाच्य ओम का और एक ओम शब्द जिसका प्रतीक है ओम शब्द वाच्य में समास और ओम ष्टी प्रतीक में बहुत समाज करना ओम शब्द है, है प्रतीक जिसका जिस पर, ओम शब्द वाच्यम ओम शब्द से वाच्यम ओम शब्द वाच्य में षठी समास करना ओम शब्द का वाच्य आपके होगा और दूसरा होगा ओम शब्द प्रतीको प्रतीक यश ओम शब्द है प्रतीक जिसका किसका उस आत्म तत्व का माना यहाँ ओम संबंध भाच्य का चिंतन करेगा मध्यम अधिकारी और प्रतीक चिंतन करेगा ओम को मंद अधिकारी के लिए होता उत्तम अधिकारी के लिए तस्कार उसके लिए कोई जब आदि कार्य करता हो कोई बात नहीं हिंदू उसके लिए कार्य और आपको ज्ञान हो चुका हो उसके लिए कार्य नहीं सब आपके ज्ञान के सामना है ठीक है सर्वे वेदा प्राप्त होता है वेदेशनिषद वेद के एक उपनिषद है वेद में तीन भाग है कर्मकांड भाग उपासना भाग ज्ञान ज्ञान कांडनिषद भाग उसमें वेद शब्द से लेना का कार्य हो तो कर्मकांड भाग आदि तो स्वर्ग आदि की चर्चा करेंगे तो या वेद शब्द आता है क्यों अध्यात्म शास्त्र की चर्चा है अन्य उपनिषदों ज्ञान सावर्थ में साक्षात पूज होता है कभी इस वेदे के रेशा सर्वे वेदा शब्द के द्वारा वेदे के देश, दे ले दे एक देश दे लेने से शब्द उपनिषद लेने से उपनिषद ज्ञान साधन रूप से साक्षात उपनिषद जो होते हैं ज्ञान के साधन रूप से साक्षात उपयुक्त है वहाँ की तप आदि परम्परा से उपयुक्त है ये बोलता है जो तपांग सर्वांग प्रदान विद्या वहा परंपरा से सीधा नहीं तप आदि कर्म से अंधक की शुक्ति अंधक से होने से ज्ञान और ज्ञान होने के बाद उपनिषदों में ज्ञान स्वत का साधन हो जाता है सर्वे दे रहा उपनिषद ज्ञान साधन उपनिषद में ज्ञान के साक्षात साधन में आ जाता है तत्व से आदि बात के साक्षात साक्षात्न करते क्या इसलिए साक्षात उपनिषद साक्षात उपयुक्त है और तपानशी ऐसा कर्माणी और तप हैं और वो पेय में बताए गए जो कर्म आदि हैं उससे तो हमने करें कि सिद्धि के मात्र उद्याएंगे तो कर्मगान भाग होगा तपस्या आए, है कर्मदान भाग जितने भी हैं शुद्धि द्वारेगा अंतग्रह की शुद्धि से बात, शुद्धि के माध्यम से ध्यान के साधन बनते हैं उपनिषद तो सीधा ही ध्यान के साधन बन जाते हैं और तप आदि कर्मादि अंतग्रम शुद्धि के माध्यम से ध्यान के साधन बनते हैं। अभी जाकर तो ज्ञान ही होना है शुद्धि द्वारा होने अंतर्गण शुद्धि <स्थि�> द्वारा अवगति साधन बनी अवगति मन ज्ञान होनी ज्ञान के साधन तो हो जाते हैं बाकी चाहे धर्मचैर्य तब हो चाहे साधन बन जाते हैं पर परंपरा से ज्ञान के साधन होते हैं क्यों तो उपनिषद जो होते हैं साक्षात साधन टिप्पणी हो चार पांच छह चार में कहते हैं सर्वे वेदा यद परम आनंदी बचने जाता है जो सर्वे वेदा यद परम आनंदी का यद साक्षात्थन करते हैं जिस पर देखता था उपनिषद भाव ज्ञान था इसके द्वारा यह सिद्ध होता है कुपनिषद है ज्ञान के साक्षात्कार सिद्ध होता है साक्षात विनियोता पांच साक्षात्न आचार्य वाला विचारिका उपनिषद हो अन्य पारयुक्त पारयित्व में बारहयुक्त अंदर पारयुक्त ज्ञान करेंगे अन्य को कोई सहयोग नहीं करेंगे हो गुरु के द्वारा अठित जो वेद विचारी वेद है अपने आप विचारेद तो ज्ञान के साथ नहीं बनेंगे कहीं क्या कहीं हो जाएगा कहीं क्या कहीं हो जाएगा अपने आप में, होता दूसरे से आप सोचते हैं तो हम निश्चय भी होता है अपने आप में निश्चय भी बन सकते हो शब्द कोई एकात्मक शब्द होते हैं कोई अनेकात्मक शब्द होते हैं एकाथक शब्द तो ठीक है आपके पास व्याकरण है न्याय है उसके आधार पर आपने लगा दिया ठीक है जो अनेकार्थक शब्द होते हैं यहां पर कौन से अर्थ उपयुक्त है और आप कहीं ना हैं अर्थ कर देंगे तो कहीं ना कहीं कौन जाएगा तो एक आतंक सं और समाज समाज इतने जटिल है शक्ति समाज करेगा और अर्थ होता है बहुमी समाज करेंगे उसी का औरपुर कुछ अर्थ होता है ऐसा ऐसा हो जाता है तो कर्मधार करेंगे कुछ और आता है तीनों समाज हम एक ही सर्व कर सकते हैं ऐसी स्थिति आ जाती है ये इस सबको जानने के लिए गुरुमुख से जो पड़ी जो विद्या आचार विद्या प्रापिता साधि ऐसा है प्राप्त ऐसा आता है यही एक आदम एक निपण का गो साक्षात बोले उपनिषद जो है तो तो ज्ञान के लिए साक्षात उपयुक्ता है कैसे है उपनिषद कैसे होंगे अपने आप पढ़ने से नहीं आचार्य द्वारा विचारिता गुरुमुख से विचार किया गया जो विद्या है उपनिषद है विचारिता उपनिषद हो अन्य बारह युक्त ही अन्य सहारा लिए बिना अन्य को रोक देगा साक्षात्कार द्वार नहीं समझना अन्य द्वार एक और अन्य को गड़बड़ हो जाएगा अन्य बारह युक्त एक और अन्य को बारह करके किसी के साथ न लेकर के ही ज्ञान जन भी उपनिषदा ज्ञान जनएंधि आचार्य के द्वारा विचारित उपनिषद भाग है अन्य को सहारा लिए बिना ही ज्ञान प्राप्त करा देते हैं ज्ञान पैदा करा देते तो साक्षात आगे पेशाम पेशाम साक्षा सा तपंि तुषा कर्मा तपंसी कर्मा वेदा तपंसी कर्मा तपा कर्म भाग्य है कर्मकांडात्मका वेदा कर्मकांडभ है उपयुक्त है ज्ञान के परंपरा से साक्षा नहीं अंतकर्म शुद्धि के माध्यम से तो सब सबके सब एक हो गया निष्काम भाव से कर्म करेंगे निष्काम भाव से उपासना करेंगे ज्ञान के लिए हो जाते हैं जिनमें साक्षर है कर्म करेंगे निष्ठान से उससे क्या होगा अंतकर्म आपका भूल जाएगा बर्तन काला है साफ हो जाएगा फिर उसके बाद तब तुम्हें शिवाली स्वामी में तो ज्ञान पैदा हो जाएगा ज्ञान के ठीक पूर्वोक्षण में महाभारत चाहिए उपनिषद चाहिए आपको ठीक इसलिए आचार्य के द्वारा विचारित जो आचार्य के संग होकर के विचारित जो रूप भाव है वो साफ़ साफ़ साक्षात सावन और ये जो प्रवचन है ये ब्रह्मचर्या जो है वो कर्मकांड भाव में आ जाते हैं तो किस, किस तो है। ये किसी किसके लिए परंपरा से सामने ये बता रहे हैं ये कह रहे हैं पेशा वेदान कर्मकांडात्मकानंद जो कर्मका का भाग दे रहे होंगे वेदोकानी दे रहेगा वेदों को जो कर्मचर्या भी शाम है यह आपका कहना बेदोगता, बेदोगता भी नहीं। जो वेदोक्ता है कौन ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य का सारे तब वेदोक्ता नहीं अब जब मनमाना ढंग से किया हुआ तब को तब तो नहीं कहा जाएगा शास्त्रों का तो होना चाहिए आपको कोई भी कहा नहीं हो शास्त्रोक्त यही होगा शास्त्रों का नहीं होगा तो नहीं होगा मनमाना ढंग से करने काम नहीं चलेगा आगे ठीक मंदाधिकारी को विचार असमर्थस्य प्रबल अव्यक्षात्मक समस्या जो मंदाधिकारी होंगे उत्तम अधिकारी तो हो जाएगा उपनिषद सुनते ज्ञान हो जाएगा उसमें किंतु मंद अधिकारी है मंद बुद्धि वाला है उसमें निष्ठा तो है उसको समझ नहीं पाता ऐसे भी लोग हैं तो मंगाधिकार यहाँ तो जो मंगाधिकारी है, लोग हैं मंगल विवाह हैं विचार असमर्थ विचार का समर्थ नहीं हो तो उसके लिए साधन कहना होगा विचार असमर्थ क्रवेणा अवगति साधन क्रम से जो ज्ञान का साधन बदलना अवगति माना ज्ञान ज्ञान के साथ क्रम से शक्ष क्या है संग्रह या अवक्ष क्या है ज्ञान के साथ ओम लिए ओम ओम वित्तीय तत् ओ वित्ते तत् ओम सम उसका सहारा देना है एक तो उसमें भी दो होंगे एक तो ओम शब्द का अर्थ बाच्य का विचार करने वाला होगा और ये जब करेगा दो प्रकार होंगे ये, ये बता दिया शब्द विचार है यकित से बाच्य ये बाच्य क्या हो ओम शब्द बाच्य ओम शब्द प्रतीक अब जो भाष्य का अंतिम तथा ओम शब्द का भाच्य का चिंता अथवा ओम शब्द का प्रतीक का जाप ये बोला ओम शब्द प्रतीक है जिसका ओम का जाप ये बोला तो क्या भाच्य और प्रतीक में क्या अंतर होता है भाष्य क्रांति में लिखा है बाच्य और प्रतीक दो बात दो होता है बाच्य और प्रतीक में क्या अंतर होता है यश सदस्य उच्चारण है यद स्फूरत है के उच्चारण करने पर जो वस्तु हमारे दिमाग में आ जाती है स्फुरित होता है जैसे गऊ शब्द का उच्चारण करेंगे तो हमारे बुद्धि में क्या स्मृत हो जाते चार चौपाय जानवर घटा शब्द का उच्चारण करवादान एक व्यक्ति का प्रहार उपष्ट हो जाए वो हो होता है उसका वाच्य जैसे घाट का शब्द बाचक हो गया और एक हमारी बुद्धि में जो उसका अर्थ प्रतीत होती है अर्थ अवकार वो है ये एक मनुष्य नहीं है कि मनुष्य एक शब्द है उसका भाक्य होता ही मनुष्य तो मकार अकार नकार उकार सकार एक अकार मिल करके मनुष्य बनता है कोई तो ये ये थोड़ी है वो, वो एक तो शब्द है मनुष्य मनुष्य एक शब्द है उसका राज्य ये मैंने जैसे मनुष्य सदस्य होते हैं तो हमने दो वाला एक सामने खड़ा हमारे बुद्धि में स्फूरित होता है वो उसका राज्य होता है जैसे शब्द उच्चारण ने टीका में कहा जिस शब्द के उच्चारण करने पर स्फूरक जो तो स्फुरित हो जाता है जिस अर्थ का स्फुरित होना है तब ऐसे राज्य वो उसका राज्य होता है ऐसा नियम है राज्यों का सिद्धता जो प्रसिद्ध है समाहित चित्त से जो व्यक्ति सब एकाग्र चित्त वाला हो गया होगा विक्षिप्त चित्त वाले को तो ओम सबोचारण तो करने पर अपने अर्थ होगा नहीं एकाग्र चित्त वाला होगा समाहित चित्त समाहतम चित्तमैसा समाहित चित्त जिसका चित्त एकाग्र हो ऐसे व्यक्ति को चित्त से ओंकार उच्चारण ओंकार के जब उच्चारण करे करेगा ओ ऐसा उच्चारण करेगा हो एकाग्र चित्त वाला हो उस यदि विषय अनुरषय के साथ में संबंध किए बिना ही ज्ञान स्फुरित हो है तो क्योंकि विषय क्या होता है भाग्य क्या होता आत्मा आत्मा ज्ञान स्वरूप है विषय में उपरक्त हुए बिना ही ज्ञान स्फूरित होता है भाग्य अन्य में क्या होगा घाटा के अन्य तो ज्ञान स्फूरित होगा विषय के साथ संबंध होकर क्या होगा यहाँ कहना चाहते हैं समाय के चित्त से ओहकार उपचार जिस व्यक्ति के चित्त समायिक हो चुका है एकाग्र हो गया है किसी व्यक्ति का वो के में उच्चार होता लेकर यद विषय अनुरूपतम संवेदन जो संवेदन जब संवेदन जो संवेदन के साथ संवेदन ज्ञान संवेदन का तो ज्ञान होता है पंचदशी संवेदन संविदा और संवेदन का बहुत प्रयोग होता है संवेद वेदन संवेदन ज्ञान का है यद संवेदन जो संवेदन विषय और उपरक्त विषय के साथ संबंध हुए बिना उपरक्त तो हुए बिना विषय को लिए बिना ही ज्ञान होता है ज्ञान होगा घट शब्द उच्चारण कर लो ज्ञान होगा तो ज्ञान घट को विषय को लेकर के क्या होगा विषय को घेर के आएगा किन्तु वो शब्द उच्चारण करने पर एक ऐसा व्यक्ति है जो एकांत शक्त हो है उसको विषय नहीं दिखेगा खाली ज्ञान देते हो उसका विषय ज्ञान स्वरूप ही है विषय तो क्या है परमात्मा है वो आत्मा आत्मा ज्ञान स्वरूपी है सत्य ज्ञान मानतम ब्रह्म वो ज्ञान स्वरूपी होने के कारण विषय के साथ संबंध के बिना ही संवेदन होता है जिसका ऐसा होता है ओंकार तो तब ओंकार और सहारा लेकर के तब राजम ब्रह्मी के तब ध्यान यदि विचार करने में समर्थ हो जो व्यक्ति मध्यम अधिकारी हो तो क्या करे कुछ ओंकार के सहारा लेकर के मैंने विषय के साथ में संबंध की बिनाई वो ज्ञान स्वरूप हंस रहा है तो उसका विषय ज्ञान स्वरूप ही है कोई भटावी आकृति जैसा आकृति वाला नहीं है ओम शब्द का वाचार है तो ओम शब्द परमात्मा का पाचक है तर ओंकार उस ओंकार का सहारा लेगा तंकार का जो तो वाच्यार्थ होगा वो वाच्य ब्रह्म और जो वाक्य ब्रह्म मैं हूं लेकिन ध्यान ऐसे चिंतन करे ये मध्यम अधिकारी के लिए कहा है ऐसे चिंतन कर देंगे क्योंकि असमर्थ होगा आगे बताएंगे उसके लिए तथा भी पहले तो सचिदानंद स्वरूप में बैठ जाए बस उसके लिए कोई कार्य नहीं होगा निर्गुणगाकार भाव में रह जाए जस्वात्मेदस्यपत तस्मान बात आत्मनिर्भर सन्तुष्ट तत्व कार्य नदी गए जिता भी तत्व उस स्थिति में पहुंचा हुआ है तो उसके लिए तो कोई भाई नहीं जो द्वितीय अध्याय पिता में स्थित प्रज्ञा के कहा गया है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता किंतु जो कर्तव्य वाले हैं उनको ओम का सहारा लेना होता है एक तो ओम के सहारा से क्या करता है ओम के विषय का चिंतन करता है किंतु ओम का विषय ज्ञान रूप होता है उस रूप से चिंतन करता है ये मध्यम अधिकारी होगा तथा पूरा समर्थस तीसरा जो मंद अधिकारी होगा शास्त्रों में उसकी नहीं का ऐसा मत अधिकार असमर्थस्थ उसमें भी असमर्थ है चिंतन करने भी असमर्थ है उसके लिए क्या करे ओम सप्त ओम सत्य ब्रह्म दृष्टि की याद ओम सप्त में ही ब्रह्म दृष्टि कर यही ओम ब्रह्म है जैसे हम मंदिर में मूर्तियां रखते हैं उसी को भगवान समझकर के हम आरती करते हैं नलाते हैं बुलाते हैं शालीग्राम आदि योगी हमने रखा है जयराम की मूर्ति कृष्ण की मूर्ति ऐसी योगी रखते हैं उसी को तो जो भी अर्चना करते हैं किसी में करते हैं माने हम प्रतीक में करते हैं भगवान के वो प्रतीक है जब मूर्तियां देखते हैं तो हमें भगवान याद आते हैं और मूर्तियां दिखे थे ना हमें भगवान याद नहीं आते भगवान व्यापक है व्यापक है सुना है बोलते भी हैं करता है किन्तु जहां मंदिर के सामने पहुंचते हैं ऐसा हो जाता है पाटी में नहीं होता क्यों नहीं होता भगवत बुद्धि यहाँ है ही नहीं आती वो बोलने के लिए है और वहां पर भगवत मूर्ति हो जाती है ये प्रतीक है भगवान का दर्शन हो जाता है यानी ये मूर्ति भगवान नहीं है किंतु फल भगवान से मिलेगा जिसके आप आराधना करेंगे वो भगवान आपको फल देंगे जो कि आपको जैसा है होगा तो ये होते हैं प्रतीक ये प्रतीक है ये कहा तो उसमें जो चिंतन करने का असमर्थ होगा उसके लिए ओम शब्दे एवं ब्रह्मदृष्टि ओम शब्द में ही वो ब्रह्म दृष्टि ये ओम ही ब्रह्म है ऐसा करके उसी के चिंतन करना क्या करें फिर ओम बिल ये ब्रह्म से क्या करना शायद जब, कर। जब करें जब करेट यश सबस्य उच्चारिव इत्यादि में सात नंबर के बंद है ओम शब्द राज्यम इत्यादि महर्ष्यता पर आचार ओम शब्द राज्यम ओम शब्द प्रतीकम चाह जो तो भाष्य के अंतिम में लिखा हुआ है ये दोनों शब्दों के ऊपर विचार तो करने जा रहे हैं टीका में वही विचार है और कुछ विचार तो है ओम शब्द और ओम शब्द ओम शब्दवाच्यम इत्यादि जो भाष्य है ओम शब्दवाच्यम ओम शब्द प्रतीकम भाष्य के अंतिम है उसी पंक्ति को लेकर के इसका तात्पर्य आचर्ष तात्पर्य बताने का यश्य इत्यादि कहा यही नियम है कि जिस शब्द के उच्चारण के अंदर जो वस्तु हमारे दिमाग में सूचित हो जाता है तो वह उनका उस वस्तु के जो वो जो शब्द होता है जिसके उच्चारण के अंदर वस्तु पूरी वो शब्द ओंकार हो ओमकार अवलंबित या रकारी तब अवलंबन नहीं करना है ओम शब्द उच्चारण करना है अवलंब तब वाचन ब्रह्मास्ट क्रिया है वो वाच्य ब्रह्म नहीं हमेशा चिन्ह टिप्पणी प्रसिद्ध ढंग के ओर में आत्मगढ़ बन गया घट शब्द से उच्चार जैसे घाटा कोई बोलेगा धट बोलेगा एक शब्द है कका अका कका अकार विसर्ग बनकर मिलकर के पांच बगल मिलकर बन गया था शुरू में ग है फिर अ है फिर ट है फिर अ है अंग्रेजी वाले बता देते हैं ऐसा ही ऐसा है यहाँ नहीं पता समझना विसर्ग पांच होते हैं कथा घट शब्द हर सदस्य उच्चारण स्फुर क्या कमार देखते स्फुर होने वाली एक व्यक्ति है वहां क्या देखते व्यक्ति सदस्य ले जाए कमुद्री बातमान पदार्थ है गला है पेट पड़ा है उसको कंबु और गिरबा बोलते हैं कंबुबन बड़ा है पेट बड़ा है उसका खुला हुआ है और कंबुबन का एक गिरबावी गला है उसका कंबुद्रीवादान जो पदार्थ है वो व्यक्ति का गोध होता है घटा ऐसा उच्चारण करेंगे यही है घर शब्द से उपचार होने वाली क्या है व्यक्ति है पम्भु विवाद व्यक्ति घट सब्द्रवाई घट शब्द के बाद से मानते हैं लोग प्रसिद्ध है घर शब्द का उपचार जो स्फूरित होता है हमारे सामने क्या पूरी होता है एक पम्भु विवाजमान मिट्टी का पात्र हमारे दिमाग में आता तो तो तो है इसी वही है धन शब्द का बादश्य लोग प्रसिद्ध नव नंबर की टिप्पणी आ प्रसिद्ध होंगे आगे समाहित चित्त से ओंकार उच्चारण क्या भी है कि एकांत चित्त वाला व्यक्ति होगा ऐसे के ओम का उच्चारण करता है तो उसका विषय के साथ आपने संबंध किए कि नहीं ज्ञान शोरित होता है लोक में तो लौकिक प्राप्त होते तो विषय के साथ संबंध करके ज्ञान हो अकेला ज्ञान नहीं होगा किंतु वहां पर ज्ञान होता है उसका जो ओम का विषय होता है ज्ञान स्वरूप ही है सप्तम ज्ञान और अंतम ब्रम है ये जो तो विषय होने को कम समय स्कृत ही उच्चारण जो विषय के साथ संबंध किए बिना ही जो ज्ञान होता है कोई ओंकार होगा भाच्य होता है या प्रतीक होता है जैसे भाच्य होने का टिप्पणी घटारी शब्द उच्चारणेगा भटारी विषय लक्षण में स्कूल या तो भटारी शब्द उच्चारण करने पर तो भटारी विशिष्ट ज्ञान होगा खाली ज्ञान नहीं होगा नरम ये ऐसा नहीं है ओम शब्द कुछ चार उचार नहीं विषय के तो सही ज्ञान तो नहीं होगा केवल ज्ञान होगा क्योंकि विषय वहां ज्ञान शुरू ही है सप्तम ज्ञान वहां भ्रम ऐसा है ज्ञान होगा इसलिए विषय अनुपरक्तम का विषय के साथ में संबंध हुई बिना ही होता है विशेषता है ओंकार ओंकार शत्रु वाचकत्म और ओंकार के साथ भी उसका संबंध नहीं होगा किसका ज्ञान का विषय अनुपक्त है विषय के साथ नहीं हुआ ओंकार शत्रु भाचक जो ज्ञान होगा विषय के साथ संबंध करेगा ना कि वाचक के साथ वाच्य के साथ संबंध करता है घटा कर बोलेगा तो घटा शब्द तो ज्ञान विषय नहीं करेगा वो जो ज्ञान हो किस विषय करेगा अर्थ को विषय करें इसलिए बोलते हैं विषय को संबंध नहीं कर सकता है और इधर ओंकार जो वाचक है उसको संबंध करेगा नहीं ओंकार है वाचक होने से उपर विषय को दो अन्य जो ज्ञान का संबंध रहने वाला होता है विषय गोटी विषय रहता है उसके साथ संबंध नहीं इसके निवेश उनका तेरह विषय विषय उपरक्त अनुष्य तेरह ना विषय उपरक्त अनुष्य उस ज्ञान का में ज्ञान से उस ज्ञान का विषय उपलब्धता नहीं है ऐसा ज्ञान होता है उनका कल राज्य अमरनाथ में उस ओंकार का वाच्य जो ज्ञान स्वक्रम है वही मई हूं विचार करे वो वाचार विचार करेगा ट्रिप्पणी दृष्टि कल ओंकार अवलंब ध्याय ओंकार के सहारा लेकर के करके चिंतन करे ओंकार का प्रतिपाद्य जो क्रह्म है वही मैं हूं ऐसा चिंता ओंकार का प्रतिपाद के क्रह के विषय में विशेष जानने के लिए के कार्य मानव के परिषद पढ़ना पड़ेगा वहां आत्मा का चार चार और चारोमटार के चार माता दिलाकर के विशेष किया संपूर्ण कर उसमें जापेगा कोमटारा और अवलंब है का ध्यान अभिनय कोमटार के सहारा के द्वारा उस आत्मा का ध्यान ब्रह्म का उसका ध्यान क्या अभिनय करते हैं तब का उसका वाच्य का कई महीनों का ओमकार में ओंकार का वाच्य तो आत्मा मान कर अगर टिप्पणी है तीन नंबर कहने का तथा भी असमर्थन आया ऐसे भी नहीं कर सकता है बाकी बात है बाहर से भेद करके बाकी आशा का चिंतन भी नहीं कर पा रहा है उसके लिए क्या करें ओम का जाप कर ये बोलना चाहते हैं प्रतीक बनाए तो ओम का तो प्रतीक बनाएगा आत्मा को बताने वाला यही यह करके प्रतीक बनाएगा तथा भी असमर्थन की टिप्पणी यथोट का ध्यान देगी असम पत्र बने यथोट से ध्यान दे भी इस प्रकार के जो चिंतन करना ध्यान मान चिंतन यही चिंता आ, आ जो ध्यान बोलते हैं किसी न किसी एक विशेष वस्तु में हमारी दृष्टि बनी रहे उसी का नाम ध्यान है निर्विशेष ध्यान होगा नहीं ऐसा पहले कोई होगा आपके विषय कोई होगा उसी के चिंतन में जुड़े रहना इसका नाम ध्यान माने एकाधार वृत्ति चले चलती रहे अन्य आदाश वृत्ति बीच में ना उसी का ध्यान है ध्याने का ध्यान है ओम शब्द प्रतीकम इतर ओम शब्द का प्रतीक जो कहा था भाष्यंति उसको प्रश्न अंतर क्योंकि ओमकार दो है माने वह आत्मा ओंकार का वाच्य भी होता है ओमकार प्रतीक वाला भी होता है तापी इत्यादि तरह समाधान ओम शब्द एकम प्रभाष्टि किया कोई चिंतन भी नहीं कर सकता है ओम के विषय का तो उसको क्या करना ओम के ही जब कहेंगे थोड़ा उसे में प्रभदृष्टि कहते हैं जैसे शालिग्राम में हम भगवत दृष्टि करते हैं विष्णु वृष्टि करते हैं दृष्टि भी करते हैं ऋषि प्रदा ओम में ब्रह्मवृष्टि करके उपासना करते चार के प्रोमित ओम समिति अयमेव ब्रह्म ओम सतम भाव यही ब्रह्म है ऐसा चिंतन है प्रतिमा इव विष्णु दिया जैसे प्रतिमा का चिंतन करते हैं विष्णु युद्धि से यही विष्णु है किसी को ललाते हैं किसी को धुलाते हैं वही भोग लगाते हैं वही अगरबत्ती जलाते हैं आरती करते हैं किसमें करते हैं प्रतिमा में विष्णु बुद्धि से करते हैं जो किसी प्रकार ओम के ही उपासना ओम तो की उपासना हो जब ही है जब करें आगे मांग है। क्षरम ब्रह्म एक पद्वा यदि छसी यदि चतद क्षर ब्रह्म एक अक्षर पदीत ओंकार अक्षर है पर्णु अ ओंकार अक्षर है यही ब्रह्म है अपर ब्रह्म ब्रह्म है अपर ब्रह्म ऐसा ये तो देव अक्षर परमे परम ब्रह्म यही अक्षर तो ओम ऐसा अक्षर है अकार उकार मगा मिलकर के बना हुआ ओम ये हम जो संकेत के लिए बनाए हुए हैं वो ओम नहीं है जो फोटो आदि दे में देखते हैं हमने जो पुस्तकों में लिपि बना रखी है वो तो उसके ओम शब्देंगे संग देखने पर स्फूरित होता है वो अटार उतार मकार आपके बुद्धि में स्फूरित हो जाता है जैसे शीशा हमारे शकल दिखाने के लिए नियुक्त है उसी प्रकार ये जितने भी लिपि हैं जो तो हम छाप, छाप के रखते हैं ओम वो लिपि है ओ ओम नहीं ओम शब्द के लिए स्फूरित करने की चिन्ह है इसलिए तो वो ये ओम उच्चारण तो सभी पंथ वाले एक ही करते हैं चाहे कोई भी हो चाहे ईशाई वाले होंगे मुसलमान होंगे हिमसात होंगे कोई भी करेगा लेखनी में अलग अलग होगा चिन्ह अलग होंगे साथ ही प्रतीक है वो ओम ओम होता वो एक शीशा के तरह काम करता है वो देखें पर हम यहां स्फूर्त हो जाता है वो तो वो है आ ऊ मिलकर के ओ ऐसा सब्र ओम होता है <coughs> तो ही एव अक्षर ये तो ही यही ये अक्षर ब्रह्म जो ये अक्षर है जो ओम एक अक्षर है वही ब्रह्म है अपर ब्रह्म है जिसको हिरण बोलते हैं एक तीन अक्षर परम यही अक्षर जो ओम है यही परम ब्रह्म है पर ब्रह्म परमात्मा जिसको बोलते हैं निर्दाकार बोल जिसको बोलते हैं वो भी यही है क्यों दोनों की प्राप्ति के, के साधन यही है किसी के साथ इसी चल रहा अक्षारको ये तेव अक्षर हो ज्ञापता इसी अक्षर की उपास्य उपासना करके जो उपासना करके योग यदि तस्तर जो जिसको चाहता है अपर ब्रम चाहता है या पर उसको वही मिले अपर परम चाहता हो तो अपर क्रम मिलेगा परम चाहता हो परम उसके ऊपर है वैराग के ज्यादा अधिक है तो परम क्रम चाहेगा उसको मिल जाएगा इसके माध्यम से मिल जाएगा और क्रम मुक्ति तो हो ही जाएगा ना उसकी अपर ब्रह्म चाहता है तो वहां से वापस भी होना पड़ सकता है एक थी। आशय तो है ये ओम की महिमा ऐसी है पूर्व मंत्र को बता दिया है इसलिए अतए एक अक्षर यही जो अक्षर है परम ब्रह्म जिसको अक्षर बोलते हैं ऐसे परमक्रम यही है परम ब्रह्म अक्षर ब्रह्म अपरम जहां ब्रह्म शब्द का अपर ब्रह्म ले पहली बार दो ब्रह्म आया एक तद ये अक्षर है परम पर भी यही है अपरब्रह्म भी यही है पर उसके प्राप्ति तो तो के सामने तरह ही प्रतीकम येदर दोनों के प्रतीक यही है परब्रह्म का प्रतीक यही है अपर ब्रह्म का प्रतीक यही है इसी के सहारे से चलना है दोनों तो चाहे ब्रह्म भाव चाहता हो चाहे ब्रह्म लोक चाहता हो ब्रह्मलोक चाहने वालों को सहारा यही है और ब्रह्म भाव चाहता हो आप रूप से उसको भी सहारा यही है ये तो तेव अक्षर ज्ञात उपाश्य इसी अक्षर को जान करके आया हो ज्ञापास उपासना करके ओम को जानना को उपास्चा उपास्चा में ओम की उपासना करनी है उपासना करके ज्ञात उपास्य घूप ज्ञान उपास्थि आस उपास्य ज्ञाप्वा में ज्ञान होना से ज्ञान करके होना चाहिए ज्ञान यहाँ ज्ञान शब्द का उपासना ज्ञान उपास्थि आसाश कर भी उपाश्य का ज्ञापन उपास्य उपासना करें ब्रह्म किस रूप से उपासना करता उपासना करते ब्रह्म ब्रह्म मान को उपासना करना यही ब्रह्म है ऐसा मानकर उपासना तो कर ब्रह्म ऐसा मान करके दो नंबर तथा उपास्य कैसे उपास्य करना जिसकी उपासना कैसे करें उपासना कैसे करके कैसे करना है ब्रह्म ब्रह्म भावना उपास्यता है प्रतीक रूप ये ब्रह्म भाव से उपासना करना छवि जो इच्छा छवि परम अपरम बात तस्तुर्म जो जैसे चाहेगा परम को चाहेगा या अपर को चाहेगा वे गंद्राकार या समुन्द्र आकार जो भी चाहेगा समुद्राकार चाहेगा उसको वही मिल जाएगा उसी को प्राप्त होगा परम परमचेत ज्ञातव्य हम अपरमचे प्राप्त हो, हो बाकी फलग है अगर पर है तो ज्ञातव्य होगा और अपरब्रम्ह हो तो प्राप्तव्य होगा ज्ञान गर्म प्राप्त होता है को जानना है प्राप्तव्य है प्राप्त है पहले से प्राप्त है अज्ञान से आच्छादित है अज्ञान हटाना है तो प्राप्त प्राप्तव्य नहीं है तो क्या ज्ञातव्य है कितना आगे मंत्र है एकदार्पनम श्रेष्ठम एकदालंबनम परम एक ब्रह्म लोके एक सहारा को आलमन करते हैं इसका सहयोग बहुत बड़ा सहयोग है उनका सहयोग तो ये तथा आगमन श्रेष्ठम ये जो श्रेष्ठ आगमन तो है प्रशस्तम अति प्रशंसनीय सहारा अनेक साधन है परमात्मा प्राप्ति के, के लिए तो अनेक साधन स्तर सर्वश्रेष्ठ साधन ये बताया गया है बता जो आत्मज्ञान भाव में नहीं जाता रहे उनके लिए बहुत बड़ा साधन है ऐसा ये है ये तत्व है अक्षर जो ओप अक्षर है ये सबसे बड़ा साधन है ये तद आगमन पर यही बारम साधन यही है ये आपको आ, तो आलमन ज्ञापन इसी को आलमन को उपासना कर दे ये आलमन रूप को उपासना कर दे देकी उपासना करते ब्रह्मलोके महियते ब्रह्मलोक में सम्मानित हो जाता है माने माना ब्रह्मलोके महियते का दो प्रकार अर्थ करेंगे अगर परब्रह्म होगा तो आत्मभावेरा वर्त दे और अपरब्रह्म होगा तो महीक सम्मानित हो जाता है यह अर्थ होगा ये बताए फल बता रहे उनका उपासना का फल यथय ऐसा है वो उनका पर ब्रह्म भी यही है अपर ब्रम्ह भी यही है ऐसी स्थिति है तो और जैसा चाहे वो भी जाएगा उसको जो चाहे वो भी जाएगा पूर्व मंत्र कह दिया था यथाएव ऐसा है किसी के लिए यह आलम यह आलम्बन श्रेष्ठम और श्रेष्ठम ब्रह्म प्राप्ति के साधन बहुत कुछ है बहुत सारे पंथों में भिन्न भिन्न प्रकार से बताया हुआ है भिन्न भिन्न साधन है योग बोलते हैं ध्यान बोलते हैं जब बोलते हैं तब बोलते हैं न जाने कितने कर्म करने बोलते हैं बहुत बोल सारे हैं कितु ये सबसे श्रष्ट साथ इसलिए ध्यान देना सन्यासियों को यही विशेष रूप से दिया जाता है बारह चार सड़क जब किए बिना कुछ काम नहीं करना ऐसा बोलते हैं सन्यासी हमारे गुरु जी के आप अनेक ज्ञानी पढ़ के बैठे होंकि तो गुरु जी जानते हैं अभी आज्ञानी है इसलिए आपको दिए दिया गया जब करने बोला कम से कम सहारे से कुछ काम हो जाएगा कैसे नहीं तो विफलता हो जाएगा और जीवन बर्बाद कर सकता है गुरु तो लोग समझते हैं इस बात को तो यहम अतः आरोपन मान इस ब्रह्म प्राप्ति आलोमन में श्रेष्ठ ये जो आलोकन है ओम यह ब्रह्म प्राप्ति के जितने भी साधन सब सर्वश्रेष्ठ साधन है ये असस्तम श्रेष्ठम का सत्य सतम एक आलोम परम पारम अपना यही आलम पर का भी साधन है अपर का भी आवन है पर तो हो चाहे अपर ब्रह्म हो दोनों का साधन है परापर पर विषयत् क्यूँ दोनों के साथ हो जाता है ये पर अपर दोनों को विषय यही करता है इसी के साथ चल रहा है सबको परापर ब्रह्म विषय पर ब्रह्म अपना तुमको विषय करने वाला है उसका विषय बनता है उसको विषय करता है पर को विषय करने वाला ये ओम है परापर ब्रह्म विषय यश बहु विषय वास्तव परिसका विषय बन विषय है किसके विषय को तो ज्ञात हुआ विषय आगमन को उपासना करके ज्ञात उपासना करके है ब्रह्मलोक वही यते ब्रह्मलोक में सम्मानित हो जाता है ऐसा है महापूजाया धातु है वही यते सम्मानित होता है परस्म ब्रह्मणी अपरस्पिश पर होगा नवा अपर ब्रह्म में इतना ध्यान देना होगा कि अपरब्रम में होगा तो मह्य भी हो जाएगी और पर ब्रह्म होगा तो आत्मभावित होता है ऐसा होगा परश्वि परक्रम में अथवा अपरता अपरक्रम्हभूत हो परक्रम हो तो ब्रह्मभूत हो जाएगा ब्रह्मस्वरूपी हो जाएगा अपरब्रम में महिमानित होगा ब्रह्म उपास्य होती जैसे ब्रह्म उपास्य है भगवान सब मानते हैं वैसे भी लोग उपास्य होगा इसका परिणाम दर्शा जाएगा इससे अभिन्न होगा वैसे तो कैसे उपास्य हो जाएगा या आ जाएगा ये के ग्रोध एक अपर निश्चर अपरस्मिश नहीं है सम्मानित हो जाता है अपर ब्रह्म में सम्मानित हो जाता है अपर ब्रह्म उपम व्या ब्रमु के कहा था ब्रह्मभूतो ब्रह्मवर उपास्य भौतिका ब्रह्म स्वरूप हो गया है वो इसके सहारे से उनका जैसे चलने से तो जैसे ब्रह्म उपास्य होता है उसी प्रकार ये उपास्य हो जाए तो ये तो हो गया आपके मंदाधिकारी और मध्यम अधिकारी को लेकर के प्रत तो उपासना तो बता अब उत्तम अधिकारी को लेकर के चर्चा करते हैं उसके लिए तो कोई करने का साधन तो कुछ भी नहीं है अगर वो कुछ करता है लोक समय की दृष्टि से होगा अगर अपराध तो बस अपने आप होगा उपलब्ध तो है नहीं करता है तो वहाँ निश्चय गुण दे पति भीतर फुर, दे को विधर को विषय जो तीनों से ऊपर की स्थिति को जो हो उसकी में कहा विधि कहां विषय उसके लिए विधि पुष्प कष्ट में मध्य और वो जो शुद्ध आत्मा है उसकी चर्चा करना है तो अपना स्वरूपभूत आत्मा है वो तो आपका भूत में रहा हुआ है तो उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं ज्ञान पहले हो चुका है उसको वो भी आर्जन करने के जरूरत है ज्ञान है उसके पास किंतु आर्जन नहीं करेंगे वो ज्ञान स्वरूप हो गया पहले जो वाला ज्ञान रहा स्वरूप ज्ञान होगा उसकी चर्चा करें वास्तव में आत्मा का स्वरूप का निर्माण और हमारा स्वरूप वास्तव में क्या है और हम कहाँ तक नीचे गिरे हुए हैं और आपको यहाँ चर्चा नहीं आए इसलिए यहाँ से हमें सौ उठना होगा कहा हमारा स्वरूप यहाँ चर्चा होने का है? और कहा हम मैं एक मनुष्य हैं? मनुष्य हूँ कहते फिर विभाग स्त्री हूँ पुरुष हूँ बालक हूँ बूढ़ा हूँ जवान हूँ न जाने कितना और फिर बद धर्म ब्राह्मणादी बद्ध धर्म आश्रम धर्म में संन्यासम का भी सन्यासी होगा ये सब शरीर के धर्म भाव आत्मसन्यासी नगरीय स्थान सर्व सामान्य विशेष दौर से निर्विशेष है कोई विशेष नाम की चीज अच्छा <coughs> ही नहीं ऐसा आत्मा अत्याचार ठीक है साधन हीमा उपदेशों अहम कृषि भक्त उच्चावचम उच्चावचम अवेशनों हो तो साधनहीन व्यक्ति है ना उसके लिए उपदेश काम नहीं करेगा साधना करके आया हो तो उपदेश काम करेगा अगर साधन में जिसके पास साधना नहीं करता हो उसके लिए उपदेश काम नहीं करेगा साधन पहले करके आया हो तो तब तो बस याद महापात्र को समझना आएगा कि क्या उपदेश काम आएगा उपदेश महापाक्य उपदेश साधनहीन आया उपदेश को अनर्थ का साधनहीन व्यक्ति के लिए उपदेश अनर्थ है तो उसमें ऑटोमेटी साधन ही नहीं सुनेगा ही समझेगा ही नहीं क्या उद्देश्य दोस्तों यदि ऐसा मानकर यदि मत भार ऐसा मान करके ऊंचा चरण अवगति साधन होता दो प्रकार साधन साधन का साधन का के साधन बता दिया ऊंचा साधन और अवगति माने नीचे का साधन करके माने अपर क्रम और परक्रम के प्राप्ति के साधन बता दिया ओंकारों के साधन को बता दिया जिसे परक्रम प्राप्त तो हो क्रम से अपर क्रम प्राप्त होगा ही ये साधन पहले चाहिए साधन बता एक साधनहीनाया उपदेशों की महत्व ऐसा मानकर के श्रुति ये मानती है यमराज को निश्चित होती है तो साधनहीन व्यक्ति के लिए उपदेश ऐसा मानकर उच्चा वचन ऊंच और नीच श्रेष्ठ और कनिष्ठ दो प्रकार के साधन अवगत अवगति साधन ज्ञान के साधन के कथम हो गया है ओंकार के चिंतन करने से ओंकार के वर्प करने से ज्ञान होगा बता रहे साधन वक्तव्य स्वरूपों के पृष्ठम नचिकेता ने जो पूछा था तीज़ी तीज़ी के यं क्रेटे की चिकित्सा मैं अस्तित्व के कार्य अस्तित्व के जो पूछा था जो पृष्ठ वस्तु है वक्तव्य वही है अभी तो साधन बता दिया था किन्तु वक्तव्य जो वस्तु तो है प्रतिपाद्य वस्तु तो का जो वस्तु है आत्मा वस्तु शुद्ध आत्मा वक्तव्य स्वरूपों के अत्कृष्टम तो नचिकेता के द्वारा पूछा गया था नतीकेता साहब पृष्ठभ नतिकेता ने पूछा था जिस वस्तु को वो को क्या है कोई कहाना को। है उसको, पर अभिधान आया उसके कथन के लिए उपक्रम थे अभिपूर्वस्तु भाषण है धाधातु जो है ना बीपूर्वोधार अगर बी लगा होगा धाधातु होगा तो करने अर्थ विधायक करके आता है बीपूर्वोधार पर्वत करते अभिपूर्वस्तु भाषण है अभिपूर्वक धाधातु होगा तो बोलने अर्थ होगा अभिधान माने कथम इसके कथन के लिए बोला जा रहा है सत्य कहता है संपूर्व बेलन चाहती संपूर्व धाधातु मिले बताया संधि आदि बनता है संपूर्व धाधातु रख संपूर्व बेलन चाहती पूर्व स्थापना बताए निधान जो बनता है रखना इस बताए विधान और निधान में अंतर है एक ही धात्व है विधान करना और निधान मैं स्थापित रखा अभिजू तो बोल होता है अभिधान करा एक साधन ही ना उद्देश्य अर्थ है कि ऐसा मान करके उच्चार्ध अवधि साधन दो प्रकार के साधन बता दिए उत्कृष्ट साधन और निकृष्ट साधन दो प्रकार के साधन बता दिए अपरक्रम प्राप्ति परक्रम प्राप्ति दो साधन बता दिया मान का केवल ओंकार के दर्व करना छोटा साधन है और ओंकार के अर्थ चिंतन करना बड़ा साधन है ये दो प्रकार विरम्भ करें वक्तव्य स्वरूपम यृष्टम जो वक्तत्व स्वरूप जिसको पूछा था निकेता ने यह प्रेट्सा मनुष्य इत्यादि शब्दों से पूछा था जो तो स्वरूप है अभी विम आये उस वक्तत्व स्वरूप का कथन करना है स्वरूप का कथन करना है जो निर्विशेष आत्मा है उसके स्वरूप का कथन उपकरण आरंभ आरंभते आरंभ करते हैं आरंभ तो करते हैं ये धर्माद भाष्य अर्मादी अर्मा अधर्मा अन्नतास्मा प्रकारत्र भूता मंत्री का धर्म के फल भी न हो धर्म का सवल भी न हो धर्म का भी न हो जिनसे हो और अदरव का स्वरूप अगरों का फल अदरवों का साधन जैसे भी भिन्न और कार्य से भी भिन्न का आवश्यक से ऐसा तत्व और भूत भविष्य वर्तमान तीनों का आवश्यक भी भिन्न हो ऐसे तत्व का आप समझते हैं उसको तो बता रहे ऐसा अच्छा हो उसी को बता जो वो वस्तु क्या चीज़ है है वो आप मारे बताता है के अन धर्माद इत्यादि पृष्ठस्य नतीजे नहीं पिछा से धर्म अधर्मा कार्य कारण और तीनों काल से अतिरिक्त अवस्तु जो होगा अन्य धर्म इत्यादि पृष्ठस्य आत्मा हो तो तो जिस आत्मा विषय पिछाता आत्मा ही होता है सबसे भिन्न आत्मा स्वरूप में कोई हो ही नहीं सकता धर्म फल स्वरूप साधन से भिन्न हो और अधर्म का भी तीनों से भिन्न हो और कार्य से भिन्न हो कार्य से भिन्न हो ये अस्तुता आत्मा होता है ताकि संसार के पदार्थ को तो कोई धर्म था के घेरे में होंगे कोई पाप के घेरे में होंगे कोई काले बना होंगे कोई कार्य बना होगा कोई भूत काल में होगा कोई भविष्य में होगा कोई वर्तमान काल के घेरे में पड़े होंगे इनसे रहेंगे अशेष विशेष रहें आत्मा में जितने भी विशेष हैं कोई नहीं है नीति नीति के द्वारा बोला जाता है सारी विशेष का निषेध कर जाता है आत्मा ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं नाम वाला है कहते ना नाक वाला है ना आंक वाला है ना ऐसा तो आत्मा का परिवार जितने आपने डाला हुआ है सबको तो त्यागने के लिए बोल है वो पुरुष है ना? स्त्री है ना? बच्चा बालक है ना? सब न सबा वो देती देती ऐसा है ना रीति न रीति ये आत्मा का निरूपण इस तरह से होना है अशेष विशेष रित अशेष संपूर्ण विशेष जितने भी विशेष है सबसे रणित है कौन वो आत्मा तरफ ऐसा है कोई सब तक गति भी नहीं है सबसे की गति नहीं है वहाँ सब हमारा सबोस है कि प्रश्न केन्द्र परिषद ने कहा था विदित और अविद्य दोनों से जीतने है हम दो ही पदार्थ नोड़े बैठे हुए हो गए विदित में अविदित में ऐसा अशेष अविशेष तरीके से आलोकना आवलमन पेड़ा आवलंबन के रूप से और प्रतीक रूप से ओंकारो जोष उसके लिए दो प्रकार से ओम ओंकार को बता दिया लिए, चिंतन के लिए और प्रतीक जब के लिए आलम्बनात्म प्रतीक चार दो प्रकार से बता दिया ओंकार को अधिकारी मध्यमाधिकारी होगा तो आवलम्बन होगा उसके लिए और मंदाधिकारी होगा तो जब के लिए होगा उसके लिए उपासना के लिए होगा टिप्पणी अवगति परापरक्रम उपाच की रूपम आवलंबन है पाचकतया ध्यान कर आवंबन पाचक रूप से जो चिंतन का अंग बनता है वो आवंबन जो वो पाचक हो गया चिंतन का अंग है वो ही चिंतन करेगा हो वाचकतया ध्यान करतुम ध्यान मानिक चिंतन कर रहा उपासना कर रहा है उसके अंगा होता है उसको कहते हैं आलम ध्यान प्रति किसके प्रति आलोमन ध्यान के प्रति आलोम है ध्यान प्रति वाको कर देना चाहिए ध्यान के प्रति आलमन है वो जो ध्यान करेगा उसके प्रति वो चाहगा वाचक रूप से और अधिकारात्मक प्रती का प्रतीक आपका और प्रतीक क्या होता है अधिकरण होता है आलोकन और प्रतीक में इतना होता है आलोकन होता है बाचक रूप उस चिंतन का अंग बन है और जो प्रतीक क्या होता है अधिकार बनता है उसने एक ओम में ही परमात्मा समझ, ओम को ही परमात्मा समझता समझ है जैसे मूर्ति को ही हम भगवान समझ आरती पूजा करते हैं अधिकार प्रतीक अधिकार रूप होता है एक एक अच्छा ओंकार ओं प्रतिगत ओंकार अपर से मंद मध्यम प्रतिपदे अपर ब्रह्म का था। था। अपर धर्म का निर्देश दिया मंद मध्यम प्रतिपत् प्रति जो तो ऐसे जिज्ञास है जानने की इच्छुक प्राप्त करने वाले हैं उनके लिए कहा बता दिया ये तो मंद और मध्यम के लिए दो साधन बता दिए मंद के लिए और मध्यम के लिए विवाह करेगी ओंकार साधन दोनों का एक प्रतीक मान करके उपासना करेगा एक आवर्माण करके चलेगा दोनों के लिए बता दिया साधन और तीसरा जो उत्तम अधिकारी होगा जो कुछ करना था कर चुका है सारे संसार से विरक्त है कोई वस्तु चाहिए नहीं परिणाम के वो हुआ है पूर्व रूप से और कर्तव्य श्रेष्ठ है उसके पास ऐसे के लिए उपदेश क्या उपदेश होगा वो कहना चाहते हैं उत्तम अधिकार के लिए लेकर बोलते हैं और तलमन शमा साक्षात्व रूप निर्धार है सजा रूप उस ओंकार इसका आवलम्बन बनता है सहारा बनता है हमें चलना पड़ेगा इसी शब्द के रूप से ही चलना पड़ेगा सहारा बनता है परम्परा से सहारा है उस आत्मा का साक्षात्व का निर्धारण करना चाहते वो आत्मा स्वरूप कैसा है काला है को है शिंग वाला है घूस है लंबा है चौथा है कैसा है उस आत्मस्वरूप का साक्षात उस स्वरूप का निर्धारण करने की इच्छा से निर्धारण शया निर्धारण की इच्छा से इन पूछते आए रीते ये शब्द आरंभ करते हैं आज आराम करते हैं ऐसा का, का, का। मंत्र वा नाते कशित् नुतचि नब भू कशित् वा प्रणोदे शीरे नाते कशि नुतचि नूप कशित् शास्त्रोय गीता में किसी का अंबार है द्वितीय अध्याय में नजाय के अयोगित्य शास्त्रोय पुराण मान्य के यहाँ पर कुटस्थित है वहाँ पराचित है ये तेज है ऐसा तीन मंत्र ऐसे हैं तीनों का गीता में हमवार है एक तो सर हमारे बहुत विरोधा होता है पश्चिम का श्री में विचारित करता है एक आएगा हमें हमारा मनते हम अतच्चय मनते वो हतम वह गौन गीता हम पिता है इसका भी है ये गीता में ये यो एक व्यक्ति हमदारम ये मनते हतम वह गौन विद्या तीन मंच है अनुवार है थोड़ा देखना चाहिए पूरे बार विधक गुजाना चाहिए समझ आएगा तो, तो क्या तो न जाएगे ग्रेटेगा विपस्त मान्य ज्ञानी जो तो आपको जत्ता व्यक्ति विपस्थित विपक्षित का ज्ञानी आपका ज्ञान हो चुका है आत्मा विपस्थित आपको रूप है आत्मा हो न जाएगी न मृत्योग न पैदा होता है ना मतदान पैदा भी नहीं होगा मतदान जो मृत्यु कहना पड़ा होगा नई आयोग हो ऐसी पर आधनाएं एक पैदा नहीं होगा जाता है और एक पैदा होता है बातार नहीं है ऐसे पदार्थ हैं कौन है प्राग और प्रध्ंसा भाव प्राग अभाव पैदा नहीं होता क्योंकि तो घर का प्रागभाव था घर नहीं था बनने के पहले जब घर बनता है तो अभाव नष्ट हो है मर जाए पैदा नहीं होगा क्योंकि तो मर जाता है कौन तो प्रागभाव और प्रध्वंसा भाव ऐसे एक पदार्थ है पैदा होता है घर खूजेगा तभी तो प्रध्वंसाभाव होने कार्यनाश के बाद वो जो अभाव बिठा पड़े तो उसको प्रध्वंसा भारत करने वाले नहीं होता है क्योंकि कब तक रहेगा वो अगर वो उसका नाश हो जाए तो ढक उत्पन्न होना चाहिए ढल्प उत्पन्न होता इसका नहीं इसका मतलब अनंत काल तक रहेगा ये उनका कहना है इसलिए हम कहते दोनों दर्शन पर कहीं नई आएगा बोले कि हमारे प्राग और प्रध्वंसा अभाव न जाएगा नहीं न जाएगे ब्रेत विपक्षित ये विपक्षित आत्मा विद्वान आत्मा बोले आत्मा हल्की आत्मा न पैदा होता है न मरता है दोनों नहीं बताया मरदा नहीं पैदा होना भी नहीं माता भी नहीं दोनों जो पैदा होने वाला मरने वाला है वह आत्मा नहीं है समझा और सही आत्मा है हल्के ने जाना आत्माफूर्ति करके बैठेगा और विचार का थोड़ा क्षय है या आत्मा है या नहीं ये मंत्र को लेकर के बताइए और नयाम कुटित न बहुत हमारा जो स्वरूप ऐसा है किसी निमित्त से बना हुआ यह शरीर निमित्त से उत्पन्न हुआ है पंचभूत निमित्त है माता पिता निमित्ता है नजारे कितने निमित्त बना हुआ है इससे पैदा हुआ है, कई कारणों से बना हुआ है वह आत्मा किसी कारण से पैदा हुआ नहीं है उसको पैदा करने वाला कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ नारायण पुता से किसी निमृत्त विशेष से पैदा हुआ हो ऐसा कारण का निश्चय नहीं और न बहु का होते स्वयंभू भी पदार्थ होता है स्वयंभू होगा कहते स्वयंभू भी नहीं वो हुआ ही नहीं है जो पैदा होगा वही होता है यह वही न का कष्ट कोई, यह आत्मा कष्ट में कोई आत्मा यह आत्मा पैदा भी नहीं होता न समझना आत्मा पैदा होता है अब वो नित्य है बुरा हो आत्मा तो आज है और नित्य है अनित्य नहीं ये शरीर को देखो अनित्य कैसा है आज या जितने भी बैठे हैं सत्तर अस्सी साल के पहले ये मूर्तियां रही होगी यहां ये तो यहां बैठे हुए सत्तर अस्सी साल के पहले की बात करते हैं ज्यादा नहीं उसके पहले थे कोई आपूर्ति थी यहां जाति की आकृति नहीं थी और कोई नहीं होगी अभी बीस तीस साल के बाद ये आकृतियां रहेगी यहां या जितने भी बैठे कोई रहने वाला कोई ले रहे कि जो कि जितने भी करो ज्यादा ज्यादा बीस किसान अलमाश आगे कुछ नहीं होता मिट्टी का पुतला मिट्टी नहीं मिलता है शरीर स्थिति ऐसी है कोई भी रहने वाला नहीं तो यह है अजर्मा है और नित्य है जो जन्मा और मरण से रही तो नित्य होता है स्थायी होता है ठीक है और शरीर अनित्य है विचार का निर्देश विश्लेषण करके आ सकता है नित्य है और शाश्वत है शस्वत होता है निरंतर वाले को शस्शत बोलते हैं उसको निरंतर ही है शासवत अयम अयम उन्हें आत्मा एक विपस्थित आत्मा जो वेदांत प्रतिपाद्य जो आत्मा है ऐसा आत्मा है और को पुरा बहुत पुरातन है इससे बूढ़ा कोई नहीं सब है सबसे बूढ़ा नहीं है क्योंकि इससे पहले कोई हुआ ही नहीं बाद में हुए सब जब सर्पादी की कल्पना करेंगे उससे पहले कौन होता है वहां ऋतु होगी वो पहले है वो ए, ए, कासे, कासे है। पुरातन है सर्पादी के अच्छे बाद में जितने भी बात हुए बाद पैदा होता है न पहले से है काल से है अनंत काल से ऐसे चल रहा है अनाधि अनंत है पुराणा पुरातन है पुराती निकी पुराणा माने पुराना होने पर भी गंगा ही दिखता है इससे पुराण बोलते हैं पुराण का भी यही आता है जितने बार सुना उसके बाद नया ऐसा हो जाता है वही वक्त का है पहले बार की कथा और प्रकार भी होगी अब बाद बार कथा और प्रकार अबकी बात अच्छी कथा करें फिर फिर करेगा बोलेगा पहले से अच्छी कथा करें यही बोलते रहते हैं पुराती हवाई पुराती नहंगे हमें हारे शरीर शरीरें हमें हारे नहंग दे शरीर के मारे जाने पर मारा नहीं जाता है जैसे घर के भीतर से तेल डाला हुआ था आपने में तेल रखा था आग लगा दिया घड़ा फूट जाएगा तेल नष्ट हो जाएगा वो जो आकाश था वो फूटेगा क्या घटनाश होने से आकाश नष्ट होगा वैसे शरीर के नाश से आत्मा होने वाला जो असंग है नई नाम छंदन में सस्ता है नई नाम तीकार होगा सबसे अधिकारी जीत के रहता है किस आत्मा को शस्त्र काटने से शरीर को काट देंगे क्योंकि जो सावय होगा हो उसको तो काटा जाता है शरीर सावय टूटता टूटा गोल करके बनाया हुआ है कहीं भूख मिलाया हुआ है कर जाता है तो आत्मा कटेगा नहीं क्यों वो सावय हो निर्वाय हो। दिन दिन में हो। निर्वा निर्वाय है जैसे आकाश को कोई काटना चाहे दिन भर आकाश में तलवार बुलाए कितना कटेगा वो क्यों निरोग है वैसे आत्मा निर्वय है करता नहीं नई नम छंदन में शस्त्र में नई नम आग लगाइए आप यहां के परमात्मा को जला देंगे आकाश जलेगा आकाश को तो जला सकते बम बॉम डाल दे आकाश को कुछ होने वाला वैसे आत्मा को कुछ नहीं होगा क्यों निरभय दृष्टांतर आकाश होता है नई चलम ट्रेन त्यापो कितने बारिश होती है धरती भिग जाती है क्यों आकाश भिगता है क्या? क्यों मेरा मैं ये आत्मा बिगड़ने वाला शरीर है बिगने वाला न शो शरीर कितने भी हवा चले आकाश को उठा नहीं सकता नहीं सकता मुझे आत्मा सुखने वाला चारों चाहिए तो चारों जिसमें कहते हैं वो आत्मा में यह ध्यान हमको वहां देना शरीर भी आत्माएं ये जो तो बिगने वाले हैं काटने वाले हैं सुखने वाले हैं चलने वाले हैं ध्यान दिया क्या ध्यान आए यहाँ क्या आत्मा महान्यदेशन मिलाने चाहिए इस शरीर के मारे जाने पर आत्मा मरने वाला नहीं है इसलिए कभी मस्त होगा नहीं मैं मरने वाला हूं आत्मा का स्वरूप तो है महारे समय होगा ओम सह महा सहु सरि जस्वी नमस्ते माशा